शो ठॉक अष्टावक्र महागीता नंबर 82, पहला प्रश्न मेरे नैना सावन भादों फिर भी मेरा मन प्यासा मन जब तक है तब तक प्यासा ही रहेगा मन का होना ही प्यास है अतृप्ति मन का स्वभाव है मन कभी तृप्त हुआ ऐसा सुना नहीं मन कभी तृप्त होगा ऐसा संभव नहीं मन तृप्त नहीं हो सकता है इसलिए तो संसार में कोई तृप्ति नहीं है क्योंकि संसार मन का फैलाव है मन का विस्तार है संसार यानी मन संसार यानी मन के माध्यम से तृप्ति की खोज जो नहीं हो सकता उसे करने की चेष्टा असंभव के लिए प्रयास जो अस्तित्व के गणित में ही नहीं है उसकी खोज इसलिए जन्मों जन्मों तक भी खोजो लाख रो धो अंतरना पड़ेगा मन का स्वभाव प्यास है जैसे आग गरम ऐसा मन प्यासा है मन को प्यासा देख लगता है कि शायद मन तृप्त हो सके भाषा के कारण भूल पैदा होती हम कहते मन प्यासा तो लगता है मन तृप्त भी हो सकेगा जब प्यासा है तो तृप्त भी हो सकेगा ठीक ठीक होगा कहना अगर हम कहें कि मन प्यास मन प्यासा ऐसा नहीं मन ही प्यास प्यास और मन एक ही बात के दो नाम तब चीजें ज्यादा साफ होंगी तो प्यास तो कभी भी तृप्त नहीं हो सकती प्यास का तो स्वभाव ही प्यास है जब तृप्ति होगी तो प्यास ना रहेगी ऐसा थोड़ी कहोगे प्यास तृप्त हो गई ऐसा ही कहोगे अब प्यास ना रही। प्यास की तृप्ति का अर्थ होता है प्यास का ना हो जाना और मन भी वहीं तृप्त होता है जहां नहीं हो जाता है। जहां मन मिटा वहां तृप्ति जब तक मन है तब तक मन की आग जलती रहेगी और हम इस मन की आग में खूब खूब घृत डालते नई नई आकांक्षाओं के नई नई वासनाओं के नई नई योजनाओं के हम ईंधन को और भी प्रज्वलित करते रहते मेरे नैना सावन भादों फिर भी मेरा मन प्यासा आंखों के रोने से मन के तृप्त होने का कोई संबंध ही नहीं है आंखों के आंसुओं से थोड़ी मन की तृप्ति का कुछ लेना देना है कि तुम कितने रोए उस मात्रा में तृप्ति हो जाएगी और रोना धोना बंद करो रो तो बहुत लिए इस रोने से तो मन की ही गति बढ़ती है क्योंकि रो रो के तुम यही कहते हो कि अब तक नहीं मिला कब मिलेगा अब तक नहीं आई मंजिल पास कब आएगी रो रो कर तुम कहते क्या हो रो रो के तुम समझाने की कोशिश कर रहे अस्तित्व को के दुखों में कितना रो रहा हूं अब तो कृपा करो लेकिन तुम जो मांग रहे हो वो हो नहीं सकता अस्तित्व के पास भी कोई उपाय नहीं कंठ से मृदुगान आकर औठ तक एक प्राय होकर रह गए दर्द से असहाय होकर रह गए हम बड़े निरुपाय होकर रह गए फिर वही नासूर उभरे वक्त के एक बेबस हाय होकर रह गए हाथ खुशियों की लगाई थी यहां अश्रु के व्यवसाय होकर रह गए पग पहुंचते ही प्रणय सोपान पर स्वप्न सब क्रसकाय होकर रह गए इस जीवन में योजनाएं तो हम बनाते हैं लेकिन कौन सी योजना पूरी होती कब कौन सिकंदर जीत पाता है? कब कौन पहुंच पाता है सपने हम सब समझोते हाथ खुशियों की लगाई थी यहां अश्रू के व्यवसाय होकर रह गए करते कुछ है होता कुछ है तुमने तो मांगी तृप्ति थी आंखें आंसू बन गई ठीक है यही होगा क्योंकि जिस दिशा में तुम मांग रहे हो उस दिशा में मिलन नहीं भीतर चलो मन का अर्थ होता है बाहर की यात्रा यात्रा मन का अर्थ होता है कहीं और खोज रहे अमन का अर्थ होता है अब कहीं और नहीं खोज रहे अपने भीतर झांक रहे अब वहीं बैठे हैं जहां अस्तित्व स्वयं का है अब स्वयं के केंद्र पर ठहरे अकंप जब तक ऐसा ना होगा तब तक कंठ से जो गान उठेंगे वो भी ओठ तक आते आते सिसकियां हो जाएंगे कंठ में मृदुगान आकर औठ तक एक सिस्की प्राय होकर रह गए दर्द से असहाय होकर रह गए हम बड़े निरुपाय होकर रह गए फिर वही नासूर उभरे वक्त के एक बेबस सहाय होकर रह गए प्रश्न तुम्हारा समझता हूं लेकिन तुम मेरे उत्तर को भी समझने की कोशिश करो जब भी तुम रोए हो तो दो तरह के उत्तर दिए गए एक तो उत्तर है सांत्वना का जिनको तुम साधारणता साधु संत कहते हो वो तुम्हें सांत्वना बंधाते वो तुम्हें तुम्हारे आंसू पहुंच देते हैं पींक थपथपा देते हैं लॉरी गा देते हैं। वो कहते हैं सब ठीक हो जाएगा बच्चा प्रभु कृपा से सब ठीक होगा घबरा मत ये ले मंत्र इसका जाप कर ये ले माला इसे फेर सब ठीक हो जाएगा ये जो सांत्वना देने वाले लोग हैं यही तुम्हें भटकाए हुए हैं ये तुम्हें जगने भी नहीं देते तुम्हारा विषाद इतना है कि तुम्हारा विषाद जगा सकता था लेकिन लोरी गाने वाले भी बहुत हैं, थपकियां देकर सुनाने वाले भी बहुत हैं, जो कहते हैं अब तक ठीक नहीं हुआ कोई फिक्र नहीं कल ठीक हो जाए भरोसा रख भाग्य पर भगवान पर पूजा कर पाठ कर हवन कर यज्ञ कर अब तक तू अपनी ही तरफ से चेष्टा की थी पाने की अब भगवान का भी साथ लेके पाने की चेष्टा कर अब तक तूने कोशिश तो की लेकिन कोशिश पूरी पूरी न थी अब समग्र मन प्राण से चेष्टा कर और गहरा उपाय और योग लगा और विधि जुटा और एकजुट होकर जूझ जा जीत तेरी है ऐसे लोग लोगों को कहते हैं असंभव कुछ भी नहीं मेरे एक शिक्षक थे उन्हें तो कुछ अंदाज न था मैट्रिक में मुझे पढ़ाते थे तो उन्होंने सिकंदर का प्रसिद्ध वचन उद्धृत किया असंभव कुछ भी नहीं संसार में असंभव कुछ भी नहीं और जब उन्होंने ये वचन उद्धृत किया तो वो इसको समझाने भी लगे कि संसार में असंभव कुछ भी नहीं और उन्होंने बड़ी ओजस्वी वक्तता दी मैंने उनसे खड़े होकर कहा कि आप जो कह रहे हैं कितने ही अच्छे शब्दों में कहें कितनी लफ्फाजी करें यह बात सच नहीं है क्योंकि सिकंदर की खुद की जीवन की हार कह रही है सिकंदर के वक्तव्य से क्या होगा कि असंभव कुछ भी नहीं और मैंने कहा इस तख्ते पर लिखें दो और दो और जोड़ के तीन कर दें आप कहते हैं असंभव कुछ भी नहीं छोटी सी बात है तख्तपास है चाक रखी है हाथ में आपके दो दो को जोड़ के तीन कर दे अगर दो दो जोड़ के तीन हो जाएं, तो मैं मान लूंगा कि असंभव कुछ भी नहीं यह छोटी सी बात भी नहीं हो सकती लेकिन लोग अपने आंसू पहुंचने में उत्सुक हैं मेरे पास आ जाते लोग मुझसे कहते हैं कि हमारा आत्मविश्वास कैसे मजबूत हो कोई उपाय बताएं वो सोचते हैं बड़ी आध्यात्मिक खोज कर रहे हैं आत्मविश्वास कैसे मजबूत हो इसी तथाकथित आत्मविश्वास की वजह से तुम जन्मों जन्मों भटके हो अब तक टूटने नहीं दिया अब तक टूटा नहीं तुम्हारा आत्मविश्वास टूट जाए तो तुम समर्पित हो जाओ तो तुम अर्पित हो जाओ प्रभु को मगर यह अकड़ कोई कहता है मेरा संकल्प विल पावर कैसे मजबूत हो क्या करोगे विल पावर मजबूत करके संकल्प मजबूत करके करना क्या है? किसी को धन कमाना है किसी को पद किसी को प्रतिष्ठा साम्राज्य बनाने हैं यश के गौरव के लेकिन कब कौन बना पाया तो एक तो है सांत्वना देने वाले संत जो कि झूठे संत है वे तुम्हारी मन की ही सेवा कर रहे हैं हालांकि वे तुम्हें प्रीतिकर लगेंगे क्योंकि जो भी तुम्हारे आंसू पहुंच देगा वही प्रीतिकर लगेगा और जो भी तुम्हें थपकी दे के सुला देगा और कहेगा कि राजा बेटा सो जाओ वही अच्छा लगेगा कि कितना प्यारा संत है मैं उनमें से नहीं हूं मैं तुम्हें वही कहना चाहता हूं जैसा है चाहे कितनी ही कड़वी हो दवा चाहे पीने में तुम कितना ही नानुच करो चाहे तुम भागो चाहे तुम नाराज हो लेकिन जो है मैं तुमसे वही कहना चाहता हूं मैं तुम्हें सांत्वना देने में उत्सुक नहीं हूं जगा सकूं तो ठीक तुम्हें सुलाने में मेरी कोई उत्सुकता नहीं मन जब तक है तब तक दुख है मन जब तक है तब तक नरक है तुम मन के पार उठो मन से बहुत झांक के देख लिया अब जरा मन को सोने दो तुम जागो अब मन की खिड़की से हटो यही तो अर्थ है ध्यान का मन की खिड़की से हट जाना जब कोई विचार ना हो तुम्हारे भीतर कोई विचार ना हो कोई विचार की तरंग ना हो तब प्यास बचती है कभी एक आण ऐसा पाया जब कोई विचार नहीं तुम बैठे निर्विचार निस्तरंग उस क्षण कोई प्यास उठती हो उस क्षण अनुभव होता है कि मैं प्यासा आऊं उस क्षण तृप्ति ही तृप्ति बरस जाती उस क्षण कोई अतृप्ति नहीं होती तो ये तो बहुत छोटा सा गणित है जहां तक विचार है वहां तक प्यास जहां से निर्विचार शुरू हुआ वहां से तृप्ति तो एक ही काम करो एक ही काम करने जैसा है और सब करना न करने जैसा है और सब किया एक दिन अनकिया हो जाएगा एक ही काम करने जैसा है जो कभी अनकिया किया ना होगा और तुमने जो किया मौत छीन लेगी एक ही काम ऐसा है जो मौत नहीं छीन पाएगी अगर तुम कर पाए उस काम का नाम ध्यान थोड़ी थोड़ी घड़ियां निकालने लगो बैठने लगो विचार चलते रहे चलने दो देखते रहो शांति से न जाओ उनके साथ ना करो उनका विरोध न निंदा न स्तुति न कहो कि यह विचार कितना सुंदर आया न कहो कि यह कहां का दुर्विचार मेरे भीतर प्रविष्ट हुआ नहीं कोई निर्णय लो न्यायाधीश ना बनो साक्षी बने बैठे रहो चलने दो ये ट्रैफिक विचार का ये राह चलने दो तुम बैठे रहो काले गोरे सब तरह के विचार निकलेंगे बुरे भले सब तरह के विचार निकलेंगे ये राह है इससे तुम इतना भी संबंध मत रखो कि ये मेरा मन है तुम्हारा क्या लेना देना है तुम मन नहीं हो तुम देह नहीं हो तुम जरा भीतर से बैठकर इसे देखते रहो देखते देखते देखते देखते एक दिन ऐसी घड़ी आएगी पहले तो बड़ी कठिनाई होगी विचारों पर विचार आते जाएंगे जैसे सागर में तरंगों पर तरंगे आती कोई अंत ही न मालूम होगा बड़ा अंधेरा मालूम होगा लेकिन घबराना मत पनपने दे जरा आदत निगाहों को अंधेरों की अंधेरे में अंधेरा रोशनी के काम आएगा न जाने दर्द को दिल अब कहां आराम आएगा जहां यह उम्र सिर रख दे कहां वह धाम आएगा अभी कुछ और बढ़ने दे पलक पर इस समुंदर को तभी तो मोतियों का और ज्यादा दाम आएगा घबराना मत अगर पहले अंधेरा भी मालूम पड़े तो देखते ही चले जाना जैसे भरी दोपहरी में कोई आता है घर धूप से भरी आंखें घर में प्रवेश करता है तो अंधेरा ही अंधेरा मालूम होता है आंखों की थोड़ी आदत तो बनने दो बैठ जाता सुस्ता लेता घड़ी पर जैसे जैसे सुस्ताता है आंखें राजी होती जाती पहले घर में आके अंधेरा मालूम हुआ था अब अंधेरा नहीं मालूम होता अब बड़ी शीतल रोशनी मालूम होती पनपने दे जरा आदत निगाहों को अंधेरों की अंधेरे में अंधेरा रोशनी के काम आएगा, एक बार देखने की आदत बन जाए अंधेरे को तो अंधेरों को देखते देखते ही रोशनी पैदा होनी शुरू हो जाती पहले तो बड़ा अंधकार मालूम होगा विचार विचार विक्षिप्तता मालूम होगी देखते रहना पन अपने दे जरा आदत निगाहों को अंधेरों की बस जरा आदत पन अपने की बात है और विचारों की इन धाराओं को देखकर बहुत बार ऐसा प्रश्न उठने लगेगा कि इसका कोई अंत होगा यह कभी समाप्त होने वाला है कहते हैं बुद्ध पुरुष की समाप्त हो जाता है लेकिन भरोसा ना आएगा बहुत बार ना डगमगा जाएगी बहुत बार चित कहेगा लौट चलो पहले ही ठीक थे इस किस झंझट में पड़े समय क्यों गवाते हो जब भी ध्यान को बैठोगे मन कहेगा क्यों समय गवाते हो यह होने वाला है हुआ होगा किसी को कम से कम तुम्हें तो नहीं होने वाला है और जो तुम्हें नहीं हो सकता वो किसी और को भी कैसे हुआ होगा झूठी है सब बातें ये ध्यान और समाधि ये कल्पना के जाल हैं ऐसा मन समझाएगा न जाने दर्द को दिल अब कहां आराम आएगा जहां यह उम्र सिर रख दे कहां वह धाम आएगा विचार और विचारों के तूफान और अंधड़ों में बहुत बार लगने लगेगा है कोई ऐसी जगह जहां सिर रख के आराम आ जाए जहां यह उम्र सिर रख दे कहां वह धाम आएगा नहीं लगेगा कि नहीं ऐसा कोई धाम है, ऐसा कोई तीर्थ नहीं है जहां सिर रखने का उपाय हो यह विक्षिप्तता शाश्वत अनंत मालूम होती ये सदा से है सदा रहेगी पर फिर भी मैं तुमसे कहता हूं अगर थोड़ा धीरज रखा तो वो धाम आ जाता है और जितनी देर से आता है, उतना ही बहुमूल्य है अभी कुछ और बढ़ने दे पलक पर इस समुंदर को तभी तो मोतियों का और ज्यादा दाम आएगा अगर तुमने थोड़ा साहस रखा धैर्य रखा और देखते ही चले गए देखते ही चले गए तो तुम धीरे धीरे पाओगे छोटे छोटे झरोखे आने लगे कभी कभी विचार नहीं होता एक क्षण को सपाट शून्य हो जाता है और उसी शून्य में झरता है अमृत उसी शून्य में तृप्ति उसी सुनने में प्यास नहीं होती तुम परम तृप्त होते हो संतुष्ट एक गहन परितोष आनंद एक अपूर्व रस की धार बहने लगती ऐसा पहले तो शुरू शुरू होगा बूंद बूंद आएगी रस की धार बिंदु बिंदु परमात्मा उतरेगा फिर एक दिन सिंधु की भांति भी उतरता है तुम जैसे जैसे राजी होने लगे पात्र जैसे जैसे तैयार होने लगा वैसे वैसे ज्यादा ज्यादा रस की धार बहने लगती मन से तो कभी कोई तृप्त नहीं हुआ है जो हुए हैं तृप्त मन के पार जाकर हुए ध्यान से तृप्ति है मन से अतृप्ति है ऐसा कहो मन यानी अतृप्ति प्यास असंतोष ध्यान यानी तृप्ति संतृप्ति परितोष दूसरा प्रश्न आपने कहा कि आप ना भाषा शास्त्री हैं न अर्थशास्त्री हैं न व्यवस्था शास्त्री हैं संभवतः आप कहना चाहेंगे कि आप विधि शास्त्री समाज शास्त्री और राजनीति शास्त्री भी नहीं तो क्या ये सब विषय परम ज्ञान में समाहित नहीं मुझे तो लगता है आप सब कुछ परम ज्ञान का अर्थ होता है परम अज्ञान परम ज्ञान में कुछ भी समाहित नहीं सब छूट गया सब जाना हुआ व्यर्थ मालूम होने लगा सिर्फ जानने वाला बचा परम ज्ञान का अर्थ होता है सिर्फ जानने वाला बचा जाने गई बातें सब गई विषय गए सिर्फ साक्षी बचा परम ज्ञान का संबंध गे से नहीं है ज्ञाता से है तो परम ज्ञान में राजनीति तो है ही नहीं समाजशास्त्र और विधि शास्त्र तो है ही नहीं परम ज्ञान में तो धर्मशास्त्र भी नहीं है परम ज्ञान में तो अध्यात्म शास्त्र भी नहीं है परम ज्ञान में तो दर्शन शास्त्र भी नहीं परम ज्ञान में, तो में, तो में तो कुछ भी नहीं म ज्ञान तो महाशून्य का नाम है परम ज्ञान यानी परम अज्ञान उस घड़ी तुम कुछ भी नहीं जानते बस जानने वाला ही शेष रह गया अपनी परम शुद्धि में क्योंकि जो भी तुम जानते हो वो तुम्हारे जानने वाले को अशुद्ध करता है विकृति होती मिलावट हो जाती चेतना के स्वभाव को समझो चेतना का स्वभाव है चेतना जो भी जानती है उसी का रूप ले लेती उसी का आकार ले लेती तदाकार हो जाती जैसे जब तुमने गुलाब का फूल देखा तो तुम्हारी चेतना गुलाब का फूल बन जाती उसका रूप ले लेती नहीं तो तुम देख पा कैसे पाओगे गुलाब के फूल को गुलाब का फूल तो बाहर है भीतर तो है नहीं आंख से गुलाब के फूल की तस्वीर जाती है। तस्वीर भी नहीं जाती अगर तुम वैज्ञानिक से पूछो आंख के जानकार से पूछो तो तस्वीर भी नहीं जाती क्योंकि आंख पर तस्वीर बनती है जरूर पर आंख के पीछे तो सिर्फ स्नायुओं का जाल है उनसे तस्वीर जा नहीं सकती स्नायुओं से तो कुछ रासायनिक प्रक्रियाएं जाती रासायनिक प्रक्रियाएं जाके तुम्हारी चेतना में पुनः किसी चीज को जन्म देती वहां तुम गुलाब का फूल देखते हो तो तुम्हारी चेतना ही गुलाब के फूल का आकार लेती है इसलिए तो गुलाब के फूल को देखते देखते तुम ऐसे मग्न हो जाते हो ऐसी सुहास से भर जाते हो तुम गुलाब के फूल हो गए कृष्णमूर्ति बार बार कहते हैं द ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व वो जो अवलोकन कर रहा है वो अवलोकित है जब तुम गुलाब के फूल को देखते हो तो गुलाब का फूल तो बाहर है उसे तो तुम देख ही नहीं सकते तुम बाहर गए कहां तुम भीतर हो गुलाब का फूल बाहर है लेकिन तुम्हारे भीतर एक गुलाब का फूल आकृति लेता है इसलिए सुंदर को देखो तो तुम सुंदर होते जाते हो असुंदर को देखो तो तुम असुंदर हो जाते हो बुरे को देखो तो बुरे हो जाते हो शुभ को देखो तो शुभ हो जाते हो इसलिए संत के पास अगर तुम बैठे तो तुम्हारे भीतर भी संतत्व आकार लेता है दुष्ट के पास बैठे तो दुष्टत्व तो दुष्ट तो आकार लेता है हत्यारे के पास बैठे तो तुम्हारे भीतर हत्या के विचार उठने लगेंगे तुम्हें बहुत बार इसका पता भी चलता है लेकिन तुम कभी बहुत ठीक ठीक विमर्श नहीं कर पाते किसी आदमी के पास जाते हो और बड़े बुरे विचार उठते और किसी आदमी के पास जाते हो बड़े शुभ विचारों का जन्म होता है किसी के पास बैठकर परम शांति का अनुभव होता है और किसी के पास बैठकर बड़ी अशांति अनुभव होने लगती किसी से बचने का मन होता है किसी को आलिंगन करने का मन होता है क्यों तुम्हारे भीतर जो भी तुम बाहर देखते हो उसके अनुकूल आकृति निर्मित होती तुम जो भी देखते हो उसी के रूप में तुम ढल जाते हो यही उपाय है देखने का और कोई उपाय ही नहीं तब इसका अर्थ यह हुआ कि परम ज्ञान का तो एक ही अर्थ हो सकता है कि अब तुम किसी के आकार में नहीं ढलते न गोबर का ढेर और न गुलाब का फूल तुम दोनों से मुक्त हुए शुभ अशुभ सुंदर असुंदर सब से मुक्त हुए अब तुम अपने रूप में हो स्वाकार परम ज्ञान का अर्थ होता है अब तुम स्वभाव में स्व आकार में स्वच्छंद स्वयं के गीत को उपलब्ध अब किसी चीज का आकार नहीं ले रहे हो गुलाब का आकार था वो भी उधार था चट्टान का आकार था वो भी उधार था जो भी देखा था अब तक वो सब उधार था एक चीज तुम पर आरोपित हो गई थी अब तुम किसी भी चीज से आरोपित नहीं हो रहे हो अब तुम निराकार अब कोई आकार नहीं ध्यान रखना जब मैं कह रहा हूं कोई आकार नहीं तो इसमें तुमने बुद्ध की धारणा बनाई कि कृष्ण की धारणा बनाई वे भी आकार सम्मिलित है इसलिए जेन फकीर कहते हैं अगर ध्यान के मार्ग पर बुद्ध मिल जाए तो उठा के तलवार दो टुकड़े कर देना ध्यान के मार्ग पर अगर बुद्ध मिल जाए तो उठा के तलवार दो टुकड़े कर देना फिर जरा भी सोच संकोच मत करना क्योंकि ध्यान के मार्ग पर अगर बुद्ध का आकार उठाया तो फिर तुम विकृत हो गए बुद्ध का आकार भी विकृत कर देगा अगर ध्यान के मार्ग पर कृष्ण बांसुरी बजाने लगे तो धक्का मार बाहर निकाल देना कि जाओ अभी यहां बीच में ना आओ ये कहां तुम बांसुरी लिए चले आ रहे क्योंकि ध्यान में तो वह भी विघ्न है चाहे क्राइस्ट दिखाई पड़े चाहे कृष्ण चाहे बुद्ध चाहे महावीर उनको नमस्कार कर लेना उनसे बच के निकल जाना अपना पल्ला छोड़ा लेना उनसे वो तुम्हारे ही मन के विचार हैं अंतिम विचार मन उठा रहा है मन कहता है अब संसार से तुम छूट रहे हो चलो मैं तुम्हें मोक्ष दे दूं तुम कहते हो धन में तुम्हारी उस उत्सुकता नहीं मैं तुम्हें बुद्ध दे दूं मन आखिरी प्रलोभन दे रहा है मन कह रहा है तुम्हें जिन खिलौनों में रुचि हो वही देने को मैं राजू कृष्ण को खड़ा कर दू मन कल्पनाएं कर रहा है और सभी कल्पनाएं तुम्हें विकृत कर जाती परम ज्ञान की अवस्था इसलिए मैं कहता हूं परम अज्ञान की अवस्था है क्योंकि परम ज्ञान की अवस्था परम निर्दोषता की अवस्था है प्राइमल इनोसेंस वो जो मौलिक निर्दोषता है कुआरापन है उसकी अवस्था है जहां अभी ज्ञान ने ज्ञाता को विकृत नहीं किया ज्ञान उठा विकृति उठी ज्ञान उठा मन उठा ज्ञान उठा उपद्रव शुरू हुआ जहां तुमने जाना वहीं से संकीर्ण हुए जानना मात्र संकीर्ण कर देता है इसलिए तो उपनिषित कहते हैं कि जो कहे कि जानते हैं जान लेना कि नहीं जानते जो कहे कि नहीं जानता हूं जानना कि वही जानता है इसलिए तो बुद्ध चुप रह गए जब किसी ने पूछा ईश्वर को जानते हैं तो चुप रह गए इसका उत्तर देने में गलती हो जाएगी उत्तर देना ही गलत होगा जो भी उत्तर दिया जाएगा गलत होगा उत्तर मात्र गलत होगा कहो कि जानता हूं तो भूल हो गई कहो कि नहीं जानता हूं तो भूल हो गई क्योंकि जानता तो हूं यह कहना कि नहीं जानता हूं असत्य होगा और यह कहना कि जानता हूं विकृति होगी इसलिए चुप रह जाने के सिवाय उपाय नहीं तो परम उत्तर तो मौन ही है निश्द्ध शून्य ही है परम ज्ञान में कुछ भी समाहित नहीं है परम ज्ञान सभी चीजों से मुक्त हो जाने की परम दशा है सबका अतिक्रमण लेकिन तुम कहते हो कि मुझे लगता है कि आप सब कुछ हैं तुम्हारा लगना तुम्हारे मोह तुम्हारी प्रीति का लक्षण है तुम्हें मुझसे मोह है तो तुम्हें लगता है सब कुछ हो मुझे मुझसे बिल्कुल मोह नहीं इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कुछ भी नहीं हूं तुम्हारे मोह को मैं समझता हूं तुम्हारे मोह के कारण तुम्हें लगता होगा कि मैं सब जानता हूं लेकिन मैं तुम्हें यह बात कह देता हूं इसे गांठ में बांध के रख लो कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूं जानना जहां तक है वहां तक तो जाना ही कहां वहां तक तो उपद्रव जारी है जहां जानने से छूटे वहीं छूटे वहीं मुक्ति है वहीं परम ज्ञान है जहां जानने से छूटे वहां परम ज्ञान है इसका अर्थ हुआ जहां ज्ञान से छूटे वहां परम ज्ञान है तो परम ज्ञान शब्द ठीक नहीं है ज्यादा अच्छा होगा हम कहें परम अज्ञान तीसरा प्रश्न कृपापूर्वक समझाएं कि बुद्ध पुरुषों की पहचान क्या है न समझा सकूंगा इस संबंध में कृपा करने का भी कोई उपाय नहीं यह बात कही ही नहीं जा सकती बुद्ध पुरुषों की कोई पहचान नहीं और जितनी पहचानें तुम बना लोगे उनसे भूल चूक करोगे क्योंकि जब भी बुद्धत्व प्रकट होता है तब इतना अनूठा होता है इतना अद्वतीय इतना बेजोड़ कि वैसा पहले कभी हुआ ही नहीं था और वैसा पीछे फिर कभी नहीं होगा पुनरुक्ति तो होती नहीं तो तुम जो भी पहचान बना लोगे वो अड़चन हो जाएगी अगर तुमने गौतम बुद्ध को देख के पहचान बना ली तो तुम महावीर को ना पहचान पाओगे अगर महावीर को देख के पहचान बना ली तो तुम कृष्ण को ना पहचान पाओगे अगर कृष्ण को देख के पहचान बना ली तो तुम मोहम्मद को ना पहचान पाओगे तुमने जिसको देख के पहचान बना ली तुम उसी से बन जाओगे और बाकी अनंत अनंत बुद्ध तुम्हारी आंख से ओझल हो जाएंगे। तो पहचान से तुम चूकोगे पहुंचोगे नहीं क्योंकि सब पहचान संकीर्ण होगी पहचान का मतलब होगा एक बुद्ध की होगी बुद्धत्व की तो कोई पहचान नहीं होती बुद्धत्व तो बड़ी विराट घटना है जितने बुद्ध हुए हैं सब जितने आज हैं सब और जितने भविष्य में होंगे सब समस्त बुद्धों में कुछ है जो एक सा है और कुछ है जो बिल्कुल एक एक जैसा नहीं वो जो कुछ एक सा है वो आंतरिक है वो दिखाई नहीं पड़ता उसकी बाहर से पहचान नहीं हो सकती और जो दिखाई पड़ता है जो समझ में आता है वह बिल्कुल अलग अलग है महावीर नग्न खड़े कृष्ण पीतांबर वस्त्रों में सुंदर रेशमी वस्त्रों में मोर मुकुट बांधे बांसुरी लिए खड़े जीसस सूली पे लटके जीसस को तुम पाओगे यहूदियों के मंदिर में कोड़ा लिए लोगों को खदेड़ते बड़े सक्रिय इधर बुद्ध हैं मूर्ति की भांति बोधि वृक्ष के नीचे बैठे जैसे कभी हिलेंगे ही नहीं डुलेंगे ही नहीं इधर लाओ सु है जो बिल्कुल साधारण से साधारण मनुष्य की तरह जी रहा है कि तुम्हें राह पर मिल जाएगा तो तुम पहचान ना सकोगे भीड़ में सबसे साधारण वही है और इधर मोजे है। जरथुस्त्र बड़े विशिष्ट लाखों की भीड़ में हो गए तो तुम जरथुस्त्र को पहचान लोगे वो अलग दिखाई पड़ेंगे और फिर भी इन सब के भीतर एक ही घटना घटी है बुद्धत्व की ये सब जाग गए ऐसा समझो कि तुम हजार तरह के लैंप बना लो हजार तरह के लालटेन कंदील बना लो किसी में लाल रंग का कांच लगा दो किसी में पीले रंग का किसी में हरे रंग का किसी में बहुत मोटा कांच लगा दो किसी में बहुत पतला कांच लगा दो किसी में सफेद बहुत पारदर्शी और सब कंदील अलग अलग ढांचे ढंग रूप रंग के हो और तुम सब को जला दो तो सभी के भीतर रोशनी एक होगी और सभी के बाहर अलग अलग रूप प्रकट होगा नीले कांच से नीला रंग झरता हुआ मालूम होगा और रोशनी नीली नहीं है रोशनी तो एक ही है भीतर लेकिन ये जो कांच की परत है ये उसे नीला कर रही लाल से लाल रंग झरता मालूम होगा पीले से पीला रंग झरता मालूम होगा कोई कंदील सतरंगी हो सकती उससे पूरा इंद्रधनुष निकलता मालूम होगा कृष्ण ऐसी ही कंदील इंद्रधनुष ही सात रंग मोर पंख लालसु ऐसी कंदील है इतना पारदर्शी तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि कंदील है भी कि कांच है भी इतना पारदर्शी कि जब तक तुम जाके छू ही ना लोगे तुम्हें पता ही ना चलेगा बहुत पारदर्शी कांच को दूर से तुम देख नहीं सकते टकरा जाओगे तभी पता चलेगा कि अरे कोई है अलग अलग बुद्ध हैं महावीर हैं महावीर बिना कांच के सिर्फ रोश नहीं चल रहे नग्न खड़े कोई रंग रूप नहीं लेकिन रोशनी एक है अब इस रोशनी के लिए क्या कहें और ये रोशनी बाहर की नहीं है ये रोशनी भीतर की चैतन्य की बुद्धत्व यानी चैतन्य जागरूकता की मैं तुमसे ये कह भी दूं तो कुछ हल तो ना होगा मैं तुमसे कहूं कि बुद्धत्व की एक ही पहचान है परम जागरूकता इससे क्या हल होगा इससे कुछ तुम्हें सहायता तो ना मिलेगी परम जागरूकता तुम कहोगे परम जागरूकता यानी क्या प्रश्न वहीं के वहीं खड़ा रहेगा तुम सोए हुए हो तुमने सिर्फ सोने का स्वाद जाना है जागरण का तो तुम्हें कुछ भी पता नहीं जागरण शब्द तुम्हें मालूम जागरण का कोई अनुभव नहीं जब तक तुम जागो ना तब तक तुम जान ना सकोगे बुद्ध हुए बिना बुद्धत्व को जानने का कोई उपाय नहीं अनुभव काम आएगा परिभाषा काम ना आएगी लेकिन कुछ इशारे किए जा सकते हैं इसको परिभाषा मत समझना सिर्फ इशारे इशारे और परिभाषा में फर्क समझ लेना परिभाषा का अर्थ होता है बात कह दी पूरी पूरी इशारे का अर्थ होता है सिर्फ इंगित है समझो तो बहुत है ना समझो तो कुछ भी नहीं परिभाषा का अर्थ है ये लो परिभाषा जो था जानने योग इसमें रख दिया है इशारे का अर्थ है ये सिर्फ इंगित है इसे बहुत जोर से मत पकड़ लेना नहीं तो चूक जाओगे जिससे कोई आदमी चांद की तरफ उंगली से इशारा करे और तुम उसकी उंगुली पकड़ लो कि चलो यह चांद है अंगुली चांद नहीं है अंगुली चांद की परिभाषा भी नहीं है अंगुली में कहा चांद की परिभाषा उंगुली से चांद का क्या लेना देना अंगुली गोरी हो काली हो कुरूप हो सुंदर हो अपंग हो क्या फर्क पड़ता है बूढ़ी हो जवान हो स्त्री की हो पुरुष की हो बच्चे की हो क्या फर्क पड़ता है अंगुली असली ना हो लकड़ी की हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता उंगुली से कोई चांद का लेना देना नहीं है जब कोई अंगुली बताता है तो तुम अंगुली मत पकड़ लेना इशारे का मतलब होता है अंगुली छोड़ो चांद को देखो उस तरफ देखो जिस तरफ इशारा है ये इंगित हैं परिभाषाएं नहीं पत्थर गढ़े हुए हैं अक्षर मिटे हुए अज्ञात दूरियों का अंदाज कौन दे हर ओंठ पर जड़ी है गीतों की बेकसी फिर पांव को थिरकने का राज कौन दे जिस व्यक्ति के पास तुम्हें अज्ञात दूरियों का अंदाज मिले एक इशारा जिसके पास ज्ञात पर ही तुम समाप्त ना होते हो जिसके पास जाके अज्ञात की थोड़ी झलक मिले तुम्हारे भीतर अज्ञात थोड़े पर फड़फड़ाने लगे तुम्हारे भीतर भी जो नहीं जाना है उसे जानने की अदम में आकांक्षा अभी पैदा हो जाए तुम्हारे भीतर एक नई प्यास का जन्म हो जिससे तुम कभी परिचित ही ना थे धन की प्यास थी पद की प्यास थी एक नई प्यास सत्य की प्यास उठे पत्थर गढ़े हुए हैं अक्षर मिटे हुए अज्ञात दूरियों का अंदाज कौन दे इस संसार में तो ऐसी हालत है जैसे मील का पत्थर हो और उसके अक्षर मिट गए ऐसी हालत है लोगों की लोग पथरीले हो गए और उनकी आत्मा के सब अक्षर मिट गए प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा का तीर अनंत की ओर अज्ञात की ओर है लेकिन मिट गया है धुंधला हो गया समय ने रेत ने समय की धूल ने सब ढांप दिया है तुम तो मील के पत्थर नहीं हो अब तुम्हारे भीतर कोई इशारा नहीं जो तुमसे पार जाता हो तुम अपने पे समाप्त हो गए ऐसा समझो कि जैसे मील के पत्थर वो किसी हनुमान जी समझ के पूजा शुरू कर दी लाल रंग से रंगे बैठे और अक्षर भी मिट गए तो किसी ने फूल चढ़ा दिए और हनुमान जी की पूजा शुरू हो गई अब इससे कोई इशारा आगे की तरफ नहीं जाता यह अपने पे ही बात खत्म हो गई पत्थर गढ़े हुए हैं अक्षर मिटे हुए अज्ञात दूरियों का अंदाज कौन दे इस संसार में जब कभी तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिससे तुम्हारे भीतर अज्ञात की सुग बुगाहट पैदा होने लगे तुम्हारे भीतर एक नई खोज पैदा हो अनजानी अपरिचित कभी न जानी कभी न पहचानी जिसके पास से तुम्हें यात्रा का एक नया द्वार खुले एक नया आयाम समझना कि वहां कुछ है कोई किरण फूठी कोई सूरज वहां उगा हर ओठ पर जड़ी है गीतों की बेकसी फिर पांव को थिरकने का राज कौन दे यहां संसार में तो सब ओंठ सिए हुए गीत की तो छोड़ो मुश्किल से गालियां निकलती हैं, गीत तो निकलते ही नहीं यहां तो ओंठ जड़े हुए सिले हुए पड़े लोग तो भूल ही गए उनके प्राणों का गीत पैदा ही नहीं हुआ है जो गीत लेकर आए थे गाया नहीं जो बीज लेकर आए थे बीज की तरह पड़ा है अंकुरित नहीं हुआ फूला फला नहीं फिर पांव को थिरकने का राज कौन दे यहां तो नाच लोग भूल ही गए हैं नृत्य भूल ही गए हैं उत्सव भूल ही गए हैं, जिस किसी व्यक्ति के पास तुम्हारे पांव में थिरक आने लगे जिस किसी व्यक्ति के पास तुम्हें नृत्य की नई भाव भंगिमाएं प्रकट होने लगे तुम्हारे भीतर एक नर्तन शुरू हो समझना कि वहां कुछ हुआ है ये इशारे हैं परिभाषाएं नहीं रात है सो गई दुनिया थकन से चूर नींद में भरपूर कुछ क्षणों को जिंदगी की विषमता कटुता हुई है दूर एक सी आंखें सभी की एक सी है रेन जापती आंखें उसी की है न जिसको चैन मैं नहीं यह चाहता सोता रहे जग हो सदा ही रैन चाहता हूं किंतु कर्मठ दिवस में भी नींद साहो चैन सुनो फिर से मैं नहीं यह चाहता सोता रहे जग हो सदा ही रैन चाहता हूं किंतु कर्मठ दिवस में भी नींद साहो चैन जिस व्यक्ति के कर्म में भी तुम्हें नींद जैसे चैन की प्रतीति हो जो चले और फिर भी अनचला मालूम पड़े जो बोले और फिर भी अनबोला मालूम पड़े जो उठे बैठे और फिर भी जिसके भीतर कुछ उठता बैठता ना हो जो सोए भी और तुम देखोगे भी सोया है और फिर भी तुम जानो कि उसके भीतर कुछ जागा है जो सोए सोए जागा हुआ हो जो जागा जागा भी ऐसा शांत हो जैसे सोया है चाहता हूं किंतु कर्मठ दिवस में भी नींद साहो चैन तो जानना बुद्धत्व की किरण वहां पैदा हुई है जहां अपूर्व शांति का राज्य हो जिसकी मौजूदगी में जिसकी उपस्थिति में तुम भी शांत होने लगो तुम्हारा भागा भागा मन भी घर लौटने लगे जिसके पास बैठकर तुम अपने भीतर एक खेचाव अनुभव करो कि तुम अपने भीतर खींचे जा रहे हो जो तुम्हें तुम्हारे भीतर पहुंचाने लगे सिर्फ मौजूदगी से सिर्फ उपस्थिति से यही सत्संग का अर्थ है तो जानना कि बुद्धत्व घटित हुआ है। मगर फिर मैं दोहरा दूं ये इशारे हैं इनको परिभाषाएं मत समझ लेना सिमटकर आज बाहों में चलो आकाश तो आया उतरकर एक टुकड़ा चांदनी का पास तो आया ठहरते थे, थे जहां पर आंसुओं के काफिले आकर अचानक उन किवाड़ों के किनारे हास तो आया अभी तक पथझड़ों से ही हुआ था उम्र का परिचय चलो वातायनों से फिर मले वातास तो आया जिसके पास तुम्हें ऐसा लगे कि खुल गया आकाश जिसकी मौजूदगी दीवाल ना बने जिसकी मौजूदगी द्वार बने जिसके पास से विराट और तुम्हारे बीच कुछ कानाफूसी होने लगे कानाफूसी कह रहा हूं इसलिए कह रहा हूं कानाफूसी की ये इशारे हैं जिसके पास कुछ झलके आहटे पदचाप सुनाई पड़े धुंधले धुंधले होंगे साफ तो हो नहीं सकते क्योंकि तुम सोए हुए हो सोए हुए आदमी के पास कोई नाच भी रहा हो तो भी उसे पक्का तो पता नहीं चलेगा नींद में कभी कभी घुंघर बच जाएंगे कभी पैरों की ताप ताल मालूम पड़ जाएगा कभी बजटी ढोलक का कोई एक स्वर भीतर प्रविष्ट हो जाए, कभी करवट लेते वक्त थोड़ा गहरी नींद ना होगी हल्की नींद होगी तो कोई धुन भीतर प्रवेश कर जाए, कि बस ऐसा तुम सोए हो तो तुम बुद्धत्व को पूरा पूरा आंख खोल के तो नहीं देख सकते सीधा सीधा तो नहीं देख सकते इसलिए कानाफूसी पद वे भी नींद में और दूर से सुने गए कभी तुमने देखा सुबह सुबह जागने के करीब हो नींद टूट रही है नहीं भी टूटी है जागे भी नहीं भी जागे आधे आधे बीच में हो दूध वाला दस्तक देने लगा द्वार पर राह चलने लगी बच्चे स्कूल जाने की तैयारी करने लगे किचन में पत्नी कामधाम करने लगी ऐसी टूटी फूटी आवाजें सुनाई पड़ रही हैं तुम जागे भी नहीं हो तुम सोए भी नहीं हो तुम इतने भी नहीं सोए हो कि कुछ सुनाई ना पड़े तुम इतने जागे भी नहीं हो कि साफ साफ सुनाई पड़ जाए ऐसी तुम्हारी दशा है ऐसी दशा में बुद्धत्व की पहचान और परिभाषा पूरी पूरी तुम्हारे हाथ में नहीं हो सकती इसलिए कहता हूं इशारा सिमटकर आज बाहों में चलो आकाश तो आया उतरकर एक टुकड़ा चांदनी का पास तो आया और तुम पूरे बुद्धत्व की परिभाषा की फिक्र छोड़ो तुम्हारे पास तो उतर के चांदनी का एक छोटा सा टुकड़ा भी आ जाए तो तुम समझना बहुत है तुम्हें तो थोड़े बहुत लक्षण मालूम हो जाएं तो बहुत है तुम इस पागलपन में मत बैठना कि तुम जब पूरा पूरा पक्का पता लगा लो कि यह आदमी बुद्ध है जब पक्की पहचान हो जाएगी और सरकारी सर्टिफिकेट मिल जाएगा तब तुम झुकोगे तो तुम कभी ना झुकोगे एक बात ख्याल रखना कि बुद्ध कभी भी सरकारी संत नहीं रहे अब तक तो नहीं रहे बुद्ध कोई विनोवा भावे नहीं है कोई सरकारी संत नहीं बुद्धत्व तो मौलिक रूप से क्रांति है विद्रोह है बगावत है आमूल आचूल कौन प्रमाण पत्र देगा कोई काशी के पंडितों की सभा प्रमाण पत्र थोड़ी देगी बुद्ध को वो तो जिनको दे समझ लेना कि वो बुद्ध नहीं है क्योंकि काशी के पंडित और बुद्धों को वो संभव नहीं है उनके प्रमाण पत्र तो इसी बात की खबर है कि कम से कम इतना तय होगा कि ये आदमी बुद्ध नहीं चलो इससे झंझर मिठी बुद्ध पुरुष तुम्हें पोप की पदवियों पर नहीं मिलेंगे और न शंकराचार्यों की पदवियों पर मिलेंगे क्योंकि ये तो परंपराएं और परंपरा में जो आदमी सफल होता है वो मुर्दा हो तो ही सफल हो पाता है परंपरा के द्वारा पद पाना सिर्फ मुर्दों के भाग्य में जीवंत लोगों के भाग्य में नहीं ये सौभाग्य है जीवितों का और मुर्दों का दुर्भाग्य इसलिए तुम कैसे पहचानोगे और पूरी पहचान का तुम विचार ही मत करना क्योंकि तुम तुम पूरा पहचानोगे तो तुम बुद्ध हो जाओगे तुम बुद्ध होते तो पहचानने की जरूरत ना थी क्या प्रयोजन था तुम नहीं हो इसलिए तो पहचानने चले हो इसलिए पूरे पूरे के ख्याल मत करना सिमट कर आज बाहों में चलो आकाश तो आया उतर कर एक टुकड़ा चांदनी का पास तो आया छोटा सा टुकड़ा चांदनी का तैराया तुम्हारे पास तो बहुत धन्य भाग अहो भाग तुम उतने पर ही भरोसा करना उसी चांदनी के टुकड़े को पकड़ के अगर बढ़ते रहे चलते रहे तो किसी दिन पूरे चांद के भी मालिक हो जाओ किसी दिन पूरा आकाश भी तुम्हारा हो जाएगा तुम्हारा है लेकिन अभी तुम्हें पहुंचना नहीं आया चलना नहीं आया अभी तुम घुटने के बल चलते हुए छोटे बच्चे की भांति हो अभी तुम्हें चलने का अभ्यास करना है ठहरते थे जहां पर आंसुओं के काफिले आकर अचानक उनके बाणों के किनारे हाँस तो आया किसी व्यक्ति के पास तुम्हें जीवन के परम हास का थोड़ा सा विस्वाद आ जाए तो संत उदास नहीं होंगे बुद्ध पुरुष उदास नहीं होंगे जिनको तुम देखते हो मंदिरों मस्जिदों में बैठे गुरु गंभीर लोग लंबे चेहरों वाले लोग बुद्ध पुरुष वैसे नहीं होंगे बुद्ध पुरुष तो उत्सव है बुद्ध पुरुष तो ऐसा है जिसमें अस्तित्व के कमल खिल गए कहां उदासी कहां लंबे चेहरे बुद्ध पुरुष गंभीर नहीं बुद्ध पुरुष के पास तो तुम्हें एक मृदुहास मिलेगा हल्की हल्की हंसी एक मुस्कुराहट एक स्मित एक उत्सव एक आनंद भाव ठहरते थे जहां पर आंसुओं के काफिले आकर अचानक उन किवाड़ों के किनारे हाँस तो आया तो तुम्हारी आंसुओं से भरी आंखों और तुम्हारे कारागृह में दबे हुए चित्त के पास अगर तुम्हें कभी कोई एक स्मित एक हास एक उत्सव की झलक भी आ जाए तो छोड़ना मत उन चरणों को उन्हीं चरणों के सहारे तुम परम मुक्ति और स्वातंत्र्य के आकाश तक पहुंच जाओगे अभी तक पतझरों से ही हुआ था उम्र का परिचय चलो वातायनों से फिर मले वातास तो आया अभी तक तो तुम्हारी पहचान पतझड़ से ही थी पतझड़ और पतझड़ और पतझड़ ऐसा ही तुमने जाना था तुम्हारे जीवन का राग आंसुओं और रुदन से भरा था तुमने जीवन का कोई और होभाव का क्षण तो जाना नहीं था नर्क ही नर्क जाना था जिस किसी क्षण में किसी व्यक्ति के पास तुम्हें लगे चलो वातायनों से फिर मले वातास तो आया और तुम्हें ऐसे लगे कि हवा का एक झोंका आया मले वातास, शुभ्र स्वच्छ ताजा स्वच्छ सुबह का मलया चल से चलकर ताजा ताजा पहाड़ों से उतरकर ऊंचाइयों से उतरकर तुम्हारी ऊंचाइयों पर तुम्हारी घाटियों में तुम्हारे अंधेरे में एक हवा का झोंका जिसके पास अनुभव में हो जाए समझना कि बुद्धत्व करीब है कुछ घटा है फिर दोहरा दूं ये इशारे इशारों को बहुत जोर से मत पकड़ना अन्यथा उनके प्राण निकल जाते इशारों को ऐसा मत पकड़ना कि उनकी फांसी लग जाए ये परिभाषाएं नहीं है परिभाषा तो हो नहीं सकती सिर्फ इंगित इंगित को बड़ी सहानुभूति प्रेम से अपने भीतर डूब जाने देना तो फिर बुद्ध पुरुष कितने ही भिन्न भिन्न हो बुद्धों की महावीरों की कृष्णों की रामों की कि की मोहम्मद कुछ फर्क ना पड़ेगा कुछ बातें अनंत का अनुभव उनके पास शांति की प्रतीति उनके पास ताजी हवा का झोंका उनके पास चांदनी का एक टुकड़ा उनके पास ये इशारे भी मैंने कविता से दिए क्योंकि कविता को हृदय तक जाने की ज्यादा सुगमता है जहां गद्ध नहीं पहुंच पाता वहां पद प्रवेश कर जाता गद्द के साथ तो तुम तर्क करने लगते हो पद के साथ तुम तर्क नहीं करते उसे तुम पी लेते हो ज्यादा आसानी से पी लेते हो वो गले से ज्यादा जल्दी उतर जाता है पद में ये टुकड़े मैंने तुमसे कहे इन्हें याद रखने की भी बहुत जरूरत नहीं है बस इनका स्वाद तुम्हें लग जाए तो भूलचूक होगी नहीं बुद्धत्व इतनी बड़ी घटना है कि पहचान में ना आए यह तो हो ही नहीं सकता बुद्धत्व इतनी बड़ी घटना है कि अगर तुम जरा खुले मन के हुए और गए बुद्ध के पास तो तुम पहचान ही लोगे परिभाषा के बिना पहचान लोगे खतरा यही है कि लोग जाते ही नहीं लोग इतने डरते हैं कि अगर गए तो कहीं फंसी ना जाएं इसलिए जाते ही नहीं दूर ही रहते ऐसी झंझट में नहीं पड़ते अगर तुम पास गए किसी बुद्ध पुरुष के तो तुम पहचान ही लोगे यह हो कैसे सकता है कि तुम न पहचानो? हो यह भी हो सकता है कि अंधे को सूरज दिखाई ना पड़ता हो लेकिन सुबह जब सूरज की धूप फैलती तो अंधे को उसका तो स्पर्श होगा उष्मा तो अनुभव होगी उत्ताप तो अनुभव होगा यह तो अंधे को भी पता चलेगा कि रात गई पक्षी गीत गाने लगे प्रभात की प्रभाती शुरू हो गई यह तो अंधे को भी पता चलेगा कि अभी सब सन्नाटा था सब सोया था सब मुर्दा पड़ा था अब फिर पुनरुज्जीवित हो गया फिर गुनगुनाहाटे सूरज चाहे दिखाई ना पड़े लेकिन सूरज का ताप उसमा तो प्रतीत होगी वो तो अनुभव में आएगा अंधे को भी सूरज की प्रतीति तो होती अंधा भी जानता है कब रात हो गई कब दिन हो गया माना कि तुम अभी भीतर की आंख वाले नहीं लेकिन बुद्ध पुरुष के पास जाओगे तो ये मले अचल से आती हवा का टुकड़ा तुम्हें स्पर्श करेगा तुम इसमें नहा जाओगे तुम ताजे हो आओगे ये चांदनी का टुकड़ा तुम पर बरस जाएगा तुम अपूर्व रस में विमुग्ध हो जाओगे ये काव्य बुद्ध के अस्तित्व का तुम्हारे भीतर कोई धुन बजाने लगेगा यह बुद्ध की वीणा तुम्हारे भीतर का करेगी तुम परिभाषाओं की फिक्र छोड़ो पास जाने की हिम्मत जुटाओ परिभाषाएं पंडितों के लिए छोड़ दो खोजियों के लिए परिभाषाओं से काम नहीं चलता खोजी को अनुभव चाहिए और अनुभव सामीप से मिलता है सत्संग से मिलता है हर पत्ते पर है बूंद नई हर बूंद लिए प्रतिबिंब नया प्रतिबिंब तुम्हारे अंतर का अंकुर के उर्मे उतर गया भर गई स्नेह की मधु गगरी गगरी के बादल बिखर गए जब तुम आओगे किसी बुद्ध पुरुष के निकट झुकोगे तो तुम पाओगे सब नया हो गया अब तक सब पुराना था जराजीण खंडर जैसा सड़ा गला बदबू से भरा कूड़ा करकट कचरे का ढेर हर पत्ते पर है बूंद नई बुद्धत्व का संस्पर्श सब नया कर जाएगा हर पत्ते पर है बूंद नई हर बूंद लिए प्रतिबिंब नया प्रतिबिंब तुम्हारे अंतर का अंकुर के ओर में उतर गया भर गई स्नेह की मधु गगरी गगरी के बादल बिखर गए और तुम एक अपूर्व घटना अनुभव करोगे तुम जो सदा प्रेम से रिक्त थे तुम्हारे स्नेह की गगरी भी भर गई न केवल भर गई बह गई फूट पड़ी लुटने लगी न केवल तुम प्रेम से भर गए बल्कि तुमसे प्रेम की धाराएं औरों के तरफ भी विस्तृत होनी शुरू हो गई जिस व्यक्ति के संस्पर्श में तुम्हारे भीतर प्रेम जग जाए जानना की बुद्धत्व घटा है जिस व्यक्ति के संसर् संस्पर्श में तुम्हारे भी इतना प्रेम जग जाए कि न केवल तुम उसे संभाल ही ना पाओ तुम लुटाने लगो तो समझना कि बुद्धत्व का महाक्रांति घटित हुई बुद्धत्व का सूर्य उगा है चौथा प्रश्न प्रथम और अंतिम स्वतंत्रता के बीज रूप को कृपा करके हमें कहिए, फिर बीज रूप में ही कहता हूं स्वतंत्रता का प्रथम और अंतिम सूत्र छोटा सा है इतना सा ही है कि तुम स्वतंत्र हो कुछ करना नहीं कि तुम स्वतंत्र हो, होना नहीं प्रयास चेष्टा साधना कुछ भी नहीं स्वतंत्रता तुम्हारा स्वभाव है। स्वतंत्रता है ही तुम जीना शुरू करो तुम ऐसे जीना शुरू करो जैसे स्वतंत्र हो और तुम रोज रोज पाओगे स्वतंत्रता बढ़ती जाती और एक दिन तुम पाओगे खूब पागल थे हम भी नाहक गुलाम होने का डोंग कर रहे थे स्वतंत्र हम थे सिर्फ तुम्हारा अभ्यास है गुलामी का स्वतंत्रता तुम्हारा स्वभाव है तुम उसकी उद्घोषणा करो स्वतंत्रता पानी नहीं है स्वतंत्रता है ही सिर्फ प्रकट करनी जैसे बीज में छिपा है वृक्ष ऐसी स्वतंत्रता तुमने छिपी तो इतना ही सूत्र है प्रथम और अंतिम स्वतंत्रता का कि तुम्हें स्वतंत्र होना नहीं है तुम स्वतंत्र हो इस बात को हृदयंगम करो इस बात को अपने में उतर जाने दो कि तुम्हारे हृदय के अंतरतम में विराजमान हो जाए अष्टावक्र की पूरी महागीता का स्वर इतना सा है कि तुम सिद्ध हो तुम्हें साधक नहीं होना छठवा प्रश्न आप हमें अनेक अनेक बहानों से अनेक अनेक आयामों से जीवन बोध दे रहे हैं पर वह रोज रोज और और अबूझ रहस्य में आश्चर्यजनक होता जा रहा है क्या जीवन के विराट होने जीवन के अनंत होने जीवन के नित नितिन होने का अभिप्राय यही है कृपा करके हमें कहें जीवन रहस्य है तो जितना जितना तुम जानोगे उतना उतना रहस्यपूर्ण हो जाएगा तुम इस ख्याल में मत रहना कि जीवन को जान लोगे तो रहस्य समाप्त हो जाएगा ऐसा मत मान लेना साधारणता लोगों को यही ख्याल है कि जिस बात को जान लिया उसमें रहस्य समाप्त हो जाता है विज्ञान की यही धारणा है कि जिस बात को जान लिया उसमें फिर कोई रहस्य नहीं विज्ञान रहस्य घातक है और बड़ा खतरनाक है विज्ञान के कारण ही संसार से आश्चर्य भाव हो गया है लोग किसी चीज से आश्चर्यचकित नहीं जर्मन कवि गैटे ने लिखा है कि यहां एक एक चीज आश्चर्यजनक है पर हम मालूम कैसे जड़ हैं कि हमें किसी बात में कोई आश्चर्य नहीं मालूम होता एक अंकुर फूटता है बीज से तुम इससे बड़ा और आश्चर्य खोज सकोगे एक वृक्ष पर नया पल्लव आता नई पत्ती फूटती तुम इससे बड़ा कोई आश्चर्य खोज सकोगे किसी स्त्री के गर्भ में एक नए बच्चे का आविर्भाव होता तुम इससे बड़ा और आश्चर्य खोज सकोगे तुम जरा सोचो रोज रात आकाश तारों से भर जाती अगर ऐसा एक हजार साल में एक ही बार होता होता तो लोग नाचते उस रात कोई सोता नहीं एक हजार साल में अगर एक बार ऐसा होता कि रात तारों से भर जाती तो सारी पृथ्वी जागी रहती लोग नाचते उत्सव मनाते धूमधाम करते गीत गाते और चकित होते लोग कि कैसा अद्भुत और रात रोज तारों से भरती कोई नहीं नाश्ता रोज के कारण परिचित होने के कारण तुम आश्चर्य को अनुभव नहीं करते हो तुम अगर गौर से देखोगे तो जीवन सब तरफ आश्चर्य ही आश्चर्य है रहस्य ही रहस्य लेकिन विज्ञान बड़ा रहस्य घाती वो रहस्य का दुश्मन है और विज्ञान ने लोगों के जीवन को बड़े दुख से भर दिया क्योंकि जहां रहस्य समाप्त हो गया वहां जीवन का काव्य नष्ट हो जाता है जहां जीवन का काव्य नष्ट हुआ वहां जीवन का धर्म नष्ट हो जाता है जहां जीवन से धर्म नष्ट हुआ वहां जीवन में कुछ अर्थ नहीं बचता एक व्यर्थ कथा किसी मूर्ख के द्वारा कही हुई शोरगुल बहुत अर्थ कुछ भी नहीं रहस्य ही प्रभु का पदचाप है यहां जो मैं कह रहा हूं ये कोई रहस्य को नष्ट करने के लिए नहीं यहां तो जो कहा जा रहा है उससे तुम रहस्य के प्रति जागो खूब जागो जागते ही चले जाओ रहस्य बड़ा होता चला जाए यही धर्म और विज्ञान का फर्क है धर्म का जानना ऐसा जानना है जिससे रहस्य समाप्त नहीं होता और रहस्यपूर्ण और रसमय हो जाता है तुम्हारा अहोभाव बढ़ता जाता है विज्ञान रहस्य को नष्ट कर देता है धर्म रहस्य पर पड़ी हुई धूल को झाड़ता है और रहस्य को पुनः पुनः ताजा करता है तो मैं जो यहां कह रहा हूं तुमसे रहस्य बढ़ाने को तुम्हें रहस्यवादी बनाने को तुम्हें बनाना है रहस्य के जगत में डूबे हुए अपूर्व जन जिनका रोवा रोवा रहस्य से भरा है रोमांचित है बात इतनी सी कहानी हो गई एक चूनर और धानी हो गई गंध ले जाती बिना मांगे हवा देह जब से रात रानी हो गई उम्र अचानक हीर हो गई निर्धन नजर अमीर हो गई एक दस्तूर किया तुमने प्यार मसूर किया तुमने कांच का रूप तराश दिया एक कोहनूर किया तुमने सहरा को सागर सूखी नदी को पूर किया तुमने पिलाकर प्राणों को मदिरा नशे में चूर किया तुमने बात इतनी सी कहानी हो गई एक चूनर और धानी हो गई यहां तो काम जो है वो रंगरेज का है यहां तो चूनर रंगनी और धानी यहां तो काम मधु पिलाने का है, ये तो मधुशाला है आश्रम शब्द से तुम धोखे में मत पड़ना यह शब्द तो सिर्फ लोगों को धोखा देने के लिए यहां तो एक मधुशाला है पिलाकर प्राणों को मदिरा नशे में चूर किया तुमने बात इतनी सी कहानी हो गई एक चुनर और धानी हो गई रंग ना है तुम्हारी चुनर को रहस्य के अनंत अनंत रंगों में रंगना है तुम्हारे प्राणों को रस के नए नए आयामों में नई नई भावभंगिमाएं तुम में उदित हों नए नए मंदिरों के शिखर तुम में उठे नए गीतों का जन्म हो नए नृत्य तुम नाचो नई वीणाएं तुम बजाओ, नित्य नूतन तुम खोजो और जितना खोजो उतना ही पाओ कि और खोजने को हो गया मौजूद जितना खोजो उतना खोज बढ़ती जाए खोज कभी अंत पर ना आए यात्रा सिखाता हूं मैं मंजिल तो बहाने हैं मंजिल की बात करता हूं ताकि तुम दौड़ो ताकि तुम चलो मजा तो यात्रा का ही है यात्रा ही मंजिल है बात इतनी सी कहानी हो गई एक चुनर और धानी हो गई गंध ले जाती बिना मांगे हवा देह जब से रातरानी हो गई तुम्हारे जीवन में खिले फूल तुम्हारा अंतर कमल खिले यह कमल तुम्हें ज्ञानी नहीं बना जाएगा यह कमल तुम्हें परम अज्ञानी बना जाएगा तुम निर्दोष बालक की भांति हो जाओगे, छोटे बच्चे की भांति जो सागर के तट पर संख बीनता सिप बीनता रंगीन पत्थर बीनता और हर रंगीन पत्थर को ऐसे संभाल कर रखता है जैसे कोहनूर हीरा हो बड़े बूढ़े समझाते हैं कि फेंक पत्थर कहां ढो रहा है यह बोझ क्यों लिए चल रहा है यह कचरा क्यों इकट्ठा कर रहा है छोटे बच्चों को समझ में नहीं आता कि तुम किस चीज को कचरा कह रहे हो इन रंगीन पत्थरों को इन अपूर्व पत्थरों को इन सीप शंखों को जब तुम्हारे भीतर का कमल खिलेगा फिर तुम दुबारा बच्चे हो जाओगे और अब की बार ऐसे बच्चे होगे जो फिर कभी बूढ़ा नहीं होता यह अंतर का जन्म होगा गंध ले जाती बिना मांगे हवा देह जब से रातरानी हो गई उम्र अचानक हीर हो गई निर्धन नजर अमीर हो गई एक दस्तूर किया तुमने प्यार मसूर किया तुमने कांच का रूप तरास दिया एक कोहनूर किया तुमने सहरा को सागर सूखी नदी को पूर किया तुमने पिलाकर प्राणों को मदिरा नशे में चूर किया तुमने आकांक्षा यही है यहां कि तुम नाच सको और ये नाच कृत्रिम ना हो यह नाच हार्दिक हो स्वस्फूर्त हो यह नाच ऐसा ना हो जैसा कि नर्तक का होता है यह नाच ऐसा हो जैसे मीरा का था चैतन्य का था यह नाच कोई अभ्यास ना हो यह तुम्हारी सहज तरंग हो तुम तरंगी बनो लहरी बनो तुम मदमस्त बनो तुम पर एक मस्ती का आलम छा जाए इसकी चेष्टा चल रही इसलिए रहस्य को घटेगा नहीं रहस्य को घटाना नहीं रहस्य को महारहस्य बनाना है, महारस्य को परम आत्यंतिक रहस्य बनाना है, जो कभी हल होता ही नहीं जो हल हो जाए वो बात धर्म की नहीं जिसका अंत आ जाए वो बात सत्य की नहीं जो चुक जाए वो अस्तित्व नहीं ये अस्तित्व तो चुकता नहीं यहां एक शिखर तुम चढ़े और सोचते थे कि बस अब आगे मंजिल कि जब तुम शिखर चढ़ जाते हो पाते हो और बड़ा शिखर सामने प्रतीक्षा कर रहा है सोचते हो चलो और थोड़ी यात्रा है ऐसे और गुजार लो लेकिन जब तुम नए शिखर पर पहुंचते तो और बड़ा शिखर नई चुनौती बनकर खड़ा है शिखर पर शिखर है और द्वार पर द्वार और रहस्य पर रहस्य इनका अंत नहीं परमात्मा इसी अर्थों में तो अनंत है धरणी पर छाई हरियाली सजी कली कुसमो से डाली मयूरी मधुवन मधुवन नाच मयूरी नाच मगन मन नाच समिरण सौरभ सरसाता घुमड़ घन मधुकन बरसाता मयूरी नाच मदिरमन नाच मयूरी नाच मगन मन नाच तुम नाच सको मयूर जैसे और प्रभु के मेघ तो सदा ही घिरे आसान तो सदा ही मौजूद है तुम फुदक सको तुम पुलकित हो सको इसकी चेष्टा चल रही है। यहां मैं तुम्हें धार्मिक बनाने में उत्सुक नहीं हूं यहां मैं तुम्हें जीवंत बनाने में उत्सुक हूं और मेरे लिए जीवंतता ही धर्म है मैं यहां तुम्हें किन्हीं सिद्धांतों और शास्त्रों की मान्यता में रूपांतरित करने के लिए आतुर नहीं हूं तुम्हें हिंदू मुसलमान ईसाई जैन बनाने में मेरी जरा उत्सुकता नहीं तुम्हारा यही तो दुर्भाग्य है कि तुम कुछ बन के बैठ गए हो तुम्हारी सारी धारणाएं छीन लेने में उत्सुकता क्योंकि तुम्हारी धारणाओं के कारण ही तुम इतने बोछिल हो गए हो कि नाच नहीं पाते मयूर के पैरों में पत्थर बंधे गले में शास्त्र बंधे पंडित पुरोहित मयूर के ऊपर बैठे मयूर नाचे तो खाक नाचे तुम्हारे सब धारणाएं तुम्हारे सब सिद्धांत विश्वास सब हटा लेने ताकि केवल जीवन की श्रद्धा मात्र तुम्हारी एकमात्र श्रद्धा रहे और जीवन का मंदिर तुम्हारा एकमात्र मंदिर हो रहस्य तो बढ़ेगा बढ़ता जाए तो ही समझना कि तुम मेरे साथ हो जहां रहस्य रोकने लगे अटकने लगे समझना कि तुमने मेरा साथ छोड़ दिया तुमने कुछ सिद्धांत बना लिए तुम रुक गए तुम राह के नीचे उतर के किनारे पर तंबू गाड़ लिए और तुमने घर बना लिया मेरे साथ पड़ाव तो बहुत आएंगे मंजिल कभी नहीं और हर मंजिल पड़ाव से ज्यादा नहीं है क्योंकि और आगे है और आगे है यात्रा बुद्ध ने कहा है चरे हुई चले गई थी चले चलो चले चलो अंत कहीं भी नहीं सत्य की कोई सीमा नहीं नए का स्वागत करते चलो रोज रोज नया सूरज उगेगा रोज रोज नए भावों के स्वागत तुम्हें दूंगा उसका स्वागत करते चलो जिसके स्वागत में नभने बरसादी हैं जोहनियां सभी और बढ़ने छाए बिछा डाली है वह तू ऊषा मेरी आंखों पर तेरा स्वागत है पत्तों की श्यामता के द्वीप डुबोते हुए हुसन हिना के गंध ज्वार सी हरित श्वेत जो उदय हुई है वह तू ऊषा मेरी आंखों पर तेरा स्वागत है वेद में उषा के बड़े स्तुति गान सुबह के बड़े गीत है वे नए के स्वागत में गाए गए गीत उषा की प्रशंसा में जो कहा गया है वो जो नित्य नूतन है उसकी प्रशंसा में कहा गया है उषा तो प्रतीक है सुबह तो प्रतीक है नए का नई कौपल का नए वसंत का नए रहस्य का तुम रोज रोज सूरज को नए सूरज को उगते देखकर पुनः पुनः उसका स्वागत कर सको और पुनः पुनः नए नए आविष्कार कर सको रहस्य के जहां कल चूक गए थे वहां आज न चूको जहां आज चूक गए थे वहां फिर कल न चूको और इतना है रहस्य कि तुम उघाड़ते जाओ उघाड़ते जाओ उघाड़ते जाओ तुम कभी उघाड़ तो नहीं पाओगे परमात्मा को जानने का यही अर्थ होता है उतर गए उसमें डुबकी लगा ली उसमें एक किनारा छूट जाता है दूसरा किनारा कभी मिलता नहीं मछधार में ही नौका रहती सदा इसलिए गति है गत्यात्मकता है गंतव्य कोई भी नहीं मैं तुम्हारी तकलीफ भी जानता हूं तुम गंतव्य में उत्सुक हो मैं गति में उत्सुक हूं मेरी तुम्हारी बड़ी तालमेल है नहीं तुम उस सुखों की जल्दी पहुंच जाए अब और कितनी देर लगेगी मैं उस उत्सुक हूं कि तुम चलने में मजा लेने लगो पहुंचने का रस छोड़ दो तुम्हारी उत्सुकता है कि कब आ जाए मंजिल की गिर पड़े और सो जाए मेरी उस उत्सुकता है कि मंजिल कभी ना आए ताकि तुम अब कभी सो ना पाओ सदा जागे रहो सदा चलते रहो चरे वे थी चरे वे थी। और ऊषा का सदा स्वागत करते रहो प्रभु तो रोज रोज आता बहुत रूपों में आता कभी किसी पक्षी के स्वर से कभी हवा का झोंका गुजरता वृक्षों से उसमें कभी किसी बादल के टुकड़े में तैराता कभी सूरज की किरणों में कभी सागर की लहर में कभी किसी स्त्री की आंखों में कभी किसी बच्चे की मुस्कुराहट में कभी किसी पुरुष के रूप में कभी किसी की शांति में और कभी किसी के क्रोध में भी कभी किसी की उदासी में भी अनंत अनंत रूपों में गीत गाता है तुम एक दफा आश्चर्यमुग हो जाओ तुम्हारी आंख पर आश्चर्य का रंग चढ़ जाए तो तुम्हें हर जगह दिखाई पड़ने लगेगा तुम हर जगह उसे उगाड़ लोगे वो किसी भी रूप में आए तुम उसे पहचान लोगे आए घनश्याम इसलत हरित कंचुकी वसुधा ब्रजबालिका उर्मिल जलध इस्त्रस्त कांची कांचीरणित सुरभित समीर स्वास पुकल कदमलिक वनबृंद बृंदाधाम आये घनश्याम छक तड़त पीतपच मंद्र रौ वेणु बरस्ता सरस्वर मंद मंद बिंदु सस्मित इंदु सस्मितकाजों खलपूर्ण इंदुआपगत प्रमुदित धेनु जलतल सकल अभिराम आए घनश्याम वो जो ताप रहित परमात्मा है आप गत ताप जो शीतल परमात्मा है जो शांत परमात्मा है प्रमुदित चित्त धेनु जो इंद्रधनुषों की तरह उत्सवपूर्ण है प्रमुदित चित्त धेनु जो चेतना का है, प्रमोद से भरा आनंद उत्सव से भरा जलतल सकल अभिराम जो सब रूपों में छाया है सब तरफ वही विस्तीर्ण है आए घनश्याम प्रभु आता रोज रोज आता तुम्हारी आंख जब तक आश्चर्य से न भरी हो तब तक तुम्हारा मिलन नहीं हो पाता है मैं सफल हो गया अगर मैंने तुम्हें आश्चर्य भाव पैदा कर दिया अगर मैंने तुम्हें फिर चकित कर दिया फिर से तुम विस्मित होने लगे लौट आया तुम्हारा बचमन फिर फिर से तुम चौंक के देखने लगे चारों तरफ फिर संवेदनशील हो गए अगर मैं इतने में सफल हो गया कि तुम चकित हो गए कि तुम चौंक गए कि तुम विस्मय विमुग्ध हो गए कि आश्चर्य का अंकुर फिर तुमने फूटा तो बस बात हो गई तो तुम बालवत्त हो गए अष्टावक्ट्र बालक की बहुत बात करते हैं महागीता में कि ज्ञानी बालवत अगर बालक में कोई भी बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है तो वो उसका आश्चर्य भाव उसकी रहस्य के प्रति जिज्ञासा वो हर छोटी छोटी चीज़ में रहस्य देख लेता जहां तुम्हें कुछ भी रहस्य नहीं दिखाई पड़ता वहां भी रहस्य देख लेता तुम नाराज भी होते तुम उससे कहते भी कि बकवास बंद कर कुछ भी नहीं रखा है वह तुम्हें पता नहीं कि तुम एक अनूठी क्षमता को नष्ट कर रहे हो हर बच्चा रहस्य की क्षमता लेके पैदा होता लेकिन समाज परिवार स्कूल शिक्षा उसके रहस्य को मार डालते जवान होते होते उसके रहस्य के प्राण निकल गए होते और फिर लोग सोचते हैं कि लोग धार्मिक हो जाएं, बिना रहस्य के भाव के कोई धार्मिक हो कैसे सकता है धर्म का कोई संबंध गंभीरता से नहीं जानकारी से नहीं इस दंभ से नहीं है कि मैं जानता हूं रहस्य और ज्ञान में बड़ा विपरीत भाव है ज्ञान का अर्थ है मैं जानता हूं रहस्य का अर्थ है मैं कुछ भी नहीं जानता और इतना अपूर्व भरा है जानने को और मैं कुछ भी नहीं जानता ज्ञान में दबा हुआ आदमी मुर्दा हो जाता कब्र में समा गया रहस्य भरा हुआ आदमी चकित चौंका हुआ विस्मय भी मुक्त सब तरफ रहस्य रहस्य काव्य ही काव्य सौंदर्य ही सौंदर्य खोलता पर्दे पे पर्दे उठाता घूंघट पर घूंघट और हर घूंघट के पार और घूंघट और सुंदर घूंघट है प्रश्न आपने कहा कि बुद्ध पुरुष सर्वसा तथाता में जीते यानी जगत जैसा है वैसा ही उन्हें स्वीकार है वे उससे रत्ती भर भी अन्यथा नहीं चाहते यदि ऐसा है तो फिर वे हम लोगों को उपदेश क्यों करते हैं हमें दिन रात समझाते क्यों हैं? वे हमारे तथाता के अस्वीकार को स्वीकार में क्यों बदलना चाहते और क्या उनकी यह चेष्टा उन्हें अतथाता में नहीं ले जाती प्रश्न महत्वपूर्ण है समझने जैसा है पहली बात बुद्ध पुरुष उपदेश देते हैं ऐसा तुमने समझा तो गलत समझा बुद्ध पुरुष से उपदेश होता है देते हैं ऐसा सोचा तो गलत सोच लिया फिर भूल हो गई देते हो अगर तब तो फिर तथाता के बाहर हो गए हो अतथाता शुरू हो गई उपदेश देने का तो मतलब ये हुआ कि उनका आग्रह है कुछ के ऐसा होना चाहिए उपदेश देने का अर्थ तो ये हुआ कि अगर तुमने न माना तो वो दुखी होंगे और तुमने माना तो सुखी होंगे नहीं उपदेश उनसे होता है बुद्ध पुरुषों ने कभी भी उपदेश नहीं दिया हुआ है महावीर के संबंध में जैनों ने बड़ी ठीक बात कही उनसे वाणी झरी ये ठीक बात है कहीं नहीं गई झरी जैसे वृक्ष से फूल झरते या फूल से सुगंध झरती या दी से रोशनी झरती या बादल से जल झर झरता ऐसी झरी जो भीतर सघन हो गया है वो अभिव्यक्त होगा उपदेश देते तो तुम चूक गए उपदेश हुआ उपदेश देते हैं उपदेश था उपदेश होता है बुद्ध पुरुषों से बुद्ध पुरुष उपदेश देते नहीं अगर बुद्ध पुरुष उपदेश को रोकें तो तथाता के बाहर होंगे अगर वे चेष्टा करके ना दें तो चूक होगी इसलिए जो होता है होता है उपदेश होता है तो उपदेश होता है अगर नहीं होगा तो नहीं होगा कभी कभी ऐसा भी हुआ कि बुद्ध पुरुष चुप रह गए मेहर बाबा पूरे जीवन चुप रहे चुप्पी आई तो चुप्पी बोलना हुआ तो बोलना जो हुआ उससे होने देना है पहली बात दूसरी बात तुम जैसे हो वैसे ही बुद्ध को या बुद्ध पुरुषों को स्वीकार हो तुम जैसे हो वैसे ही स्वीकार हो तुम्हें बदलने की कोई चेष्टा भी नहीं जो उनके भीतर हुआ है वो प्रकट हो रहा है उस प्रगटीकरण में अगर तुम बदल जाओ तुम्हारी मर्जी ना बदलो तुम्हारी मर्जी तुम बदले तो ठीक तुम ना बदले तो ठीक बुद्ध पुरुष को इससे कुछ भी लेना देना नहीं कि तुम बदलो ही ऐसा कोई आग्रह नहीं है तुम्हारी कठिनाई भी मैं समझता हूं तुमने पूछा है कि हमें दिन रात क्यों समझाते हैं वे हमारे तथाता के अस्वीकार को स्वीकार में क्यों बदलना चाहते कुछ भी बदलने का भाव नहीं है इसलिए एक फर्क ख्याल रखना जब कोई साधु कोई संत तुम्हें बदलने में बहुत उत्सुक हो तो समझ लेना अभी बुद्धत्व का जन्म नहीं हुआ जिस संत और साधु के पास बदलाहट होने लगे और उसकी कोई उत्सुकता ही ना हो तुम्हें बदलने की तो समझना कि बुद्धत्व मौजूद है जिसकी मौजूदगी में बदलाहट हो समझो सूरज निकला तो सूरज आके एक एक फूल को कहता थोड़ी कि खिलो मैं आ गया सुबह हो गई एक एक फूल की पखड़ी पकड़ पकड़ के खोलता थोड़ी और कोई फूल न खिले तो सूरज कोई दुखी होके उदास थोड़ी बैठ जाता अपनी किरणों को थोड़ी से सिकोड़ लेता सूरज तो फैलता उसकी मौजूदगी में फूल खिलते सूरज किसी को खिलाता थोड़ी और कोई फूल न खेले तो सूरज को हिसाब थोड़ी रखता है कि आज इतने फूल नहीं खेले क्या मामला है इनकी कोई शिकायत थोड़ी करता कहीं खिल गए ठीक नहीं खेले नहीं ठीक सच तो यह है सूरज को इससे कुछ हिसाब नहीं लेकिन सूरज की मौजूदगी में फूल खिलते हैं यह बात सच है बिना सूरज के खिलाए खिलते हैं यह बात सच है सूरज की मौजूदगी के बिना नहीं खिलते यह भी बात सच है सूरज की मौजूदगी में ही खिलते हैं यह भी बात सच है फिर भी सूरज खिलाता नहीं कैटलेटिक है उसकी मौजूदगी से खिल जाते अगर बुद्ध पुरुष की मौजूदगी में तुम रूपांतरित हो गए हो गए नहीं हुए नहीं हुए लेकिन बुद्ध पुरुषों को इससे कुछ प्रयोजन नहीं और जब वे कुछ कह रहे हैं चाहे तुम्हें तो ऐसा लगता हो कि तुम्हें बदलने के लिए कह रहे हैं क्योंकि तुम बदलने में उस सुख हो वे तुम्हें बदलने के लिए नहीं कह रहे हैं। वे तो वही कह रहे हैं जो उनके भीतर घटा है जो उनके भीतर हुआ है वो झर रहा है कठिन है थोड़ा क्योंकि तुम तो कभी कोई ऐसी बात नहीं कहते जो बिना प्रयोजन के हो तुम तो जब किसी को बदलना चाहते तब कुछ कहते हो किसी को सलाह देते तो तुम चाहते हो को मान ले अगर न मा तो तुम नाराज हो जाते मान ले तो तुम्हारे अहंकार को तृप्ति मिलती है न माने तुम्हारे अहंकार को चोट लगती है कि मेरी सलाह नहीं मानी तब देख लूंगा मेरी और सलाह नहीं मानी यह तुम्हारे अहंकार को बड़ा कठिन हो जाता है बुद्ध तो पुरुषों को इससे कुछ प्रयोजन नहीं जो होता है होता है तुम बदल गए तो भी मजा है तुम न बदले तो भी मजा है इसमें कहीं भी कोई सचेष्ट आग्रहपूर्वक कोई हट नहीं है हमारे तथाता के अस्वीकार को स्वीकार में क्यों बदलना चाहते हैं तुम्हारी तरफ से जो दिखाई पड़ रहा है उसे तुम बुद्ध पुरुषों की तरफ से मत थोपना तुम्हारी तरफ से जो दिखाई पड़ रहा है वो तुम्हारी दृष्टि है जैन फकीरों में कहावत है कि बुद्ध कभी नहीं बोले बुद्ध चालीस साल बोले निरंतर बोले और जेन फकीरों में कहावत है कि बुद्ध कभी नहीं बोले रिंझाई से किसी ने पूछा कि बात बड़ी अजीब है ये शास्त्र रखे हैं इसी मंदिर में बुद्ध के वचनों के इतना बोले और यही इन्हीं शास्त्रों को पढ़ते हैं आप और इन्हीं शास्त्रों को नमस्कार भी करते और रोज सुबह आप ये भी कहते हैं कि बुद्ध कभी नहीं बोले और रंझाई ने कहा कि दोनों बातें सच है बोले भी और नहीं भी बोले जहां तक हमारा संबंध बोले जहां तक उनका संबंध नहीं बोले हमने तो सुना इसलिए हमने शास्त्र इकट्ठे किए इसलिए तो बुद्ध पुरुषों ने कुछ लिखा नहीं फूल सुगंध के संबंध में कुछ लिखते थोड़ी सुगंध झरती तो झरती बुद्ध पुरुष बोले तुम्हारी मौजूदगी में कुछ उनसे झरा तुम्हारी प्यास ने कुछ उनके भीतर से खींच लिया तुम्हारी आतुरता ने कुछ उनसे बुलवा लिया बोले ऐसा नहीं बुलवा लिया सहज स्फूर्त हुआ अपनी तरफ से तो बोले ही नहीं मैं तुमसे रोज बोल रहा हूं और मैं तुमसे कह देता हूं भूल के भी यह मत सोचना कि मैं कभी बोला तुमने सुना यह सच मैं नहीं बोला इसलिए मेरी कोई आतुरता तो नहीं कि तुम बदल जाओ मेरे पास लोग आते हैं क्योंकि इस देश में तो साधु संतों की बड़ी आतुरता रहती महात्मा का मतलब ही है कि वो सभी के पीछे लगा है कि बदलो ऐसा खाओ ऐसा पियो ये मत पियो ये मत खाओ इतने बजे सो इतने बजे उठो महात्मा का तो मतलब ही है कि जो लाठी लगा के लोगों के पीछे पड़ा है और बदल कर रहेगा महात्मा का तो मतलब तुम्हें चैन से ना रहने दे तुम चाय पियो तो चाय ना पीने दे काफी पियो तो काफी ना पीने दे कुछ भी ना करने दे तुम्हें इस तरह बांध दे कि तुम्हारा जीवन दुभर हो जाए और अगर तुम जीना चाहो तो पाप अनुभव मालूम हो और अगर तुम उसकी मानो तो जीवन खोने लगे अगर पुण्य करना हो तो मरो और अगर जीना हो तो पाप हो जाए ऐसी हालत जो कर दे खड़ी उसको महात्मा कहते हैं तो मेरे पास भी आ जाते हैं भूल से इस तरह के लोग वो कहते हैं आपका क्या मामला आप लोगों को कुछ कहते नहीं क्या खाना क्या पीना कैसा आचरण मैं उनसे कहता कि लोग जाने लोगों का आचरण लोगों की चिंता वो समझे मुझे जो हुआ है वो मुझसे झर रहा है उससे कोई सीख ले सीख ले समझ ले समझ ले न समझे ना समझे मैं दोनों हालत में राजी हूं मेरे मन में जरा भी निंदा नहीं है और जरा भी स्तुति नहीं है उनको बहुत कठिनाई होती क्योंकि वो चाहेंगे कि मैं भी लोगों के पीछे पड़ जाऊं उनको सताऊं उनको अपराधी सिद्ध करूं लोगों को लोगों को कष्ट देने में बड़ा रसा था तुम्हारे महात्मा बड़े दुखवादी सेडिस्ट सताओ लोगों को जरा भी कहीं रस ले रहे हो जरा भी हंस रहे हो तो रोक लगा दो कोई हंस ना सके कोई प्रसन्न ना हो सके सारे जीवन की खुशी छीन लो नहीं यहां मुझे कोई भी प्रयोजन नहीं मैं अपूर्व आनंदित हुआ हूं उस आनंद से जो झर रहा है तुम अपनी झोली में भर लो तुम्हारी मौज ना भरो तुम्हारी मौज बदल जाओ तुम्हारी मौज ना बदलो तुम्हारी मौज ये सब तुम्हारे निर्णय इनसे मेरा कुछ लेना देना नहीं आखिरी प्रश्न कब होगा छुटकारा भावबंधन से और कब तक प्रतीक्षा तुम्हारी जल्दी ही अड़चन डाल रही है तुम जितनी जल्दी करोगे उतनी ही देर लग जाएगी भाव बंधन से छुटकारा तो तुम चाहते हो लेकिन अभी भाव बंधन को समझा भी नहीं अन्यथा छुटकारा हो जाता कोई तुम्हें बांधे थोड़ी है तुम बंधे हो ये बड़े मजे की बात एक आदमी खंबे को पकड़े खड़ा है और वो कहता है हे प्रभु इस खंबे से कब छुटकारा और कब तक प्रतीक्षा किससे कह रहे हो कोई तुम्हें बांधे हुए नहीं खंबे को तुम पकड़े खड़े हो खंबे ने तुम्हें बांधा नहीं खंबे को तुम में जरा भी रस नहीं इसी खंबे में तुम्हारे जैसे और भी मूड़ पहले पकड़े खड़े रहे इसी खंभे को और तुम्हारे चले जाने के बाद दूसरे इसी खंबे को पकड़े रहेंगे तुम तिजोरी को पकड़े हो तुमसे पहले किसी और की तिजोड़ी थी तुमने धन पकड़ा है तुमसे पहले कोई और पकड़े था जो नोट तुम्हारे हाथ में है वह हजारों हाथों में आया है और हजारों हाथों में चल के आया इसलिए तो अंग्रेजी में ठीक शब्द उसका नाम है करेंसी करेंसी का मतलब जो चलता रहता करंट इधर से उधर इधर से उधर रुकते ही नहीं एक हाथ से दूसरे दूसरे हाथ से तीसरे हाथ में जाता रहता हजार हाथों की छाप है उस पर करेंसी नोट से गंदी चीज तुम दुनिया में कोई खोज ही नहीं सकते मगर तुम भी उसको पकड़े हो और जोर से पकड़े हो और दूसरों जिनके हाथ में था वो भी जोर से पकड़े थे और सबको ख्याल ये है कि धन तुम्हें पकड़े हुए हे प्रभु भवबंधन से कैसे छुटकारा होगा कब छुटकारा होगा तुम भवबंधन को जिस दिन समझ लोगे उसी क्षण छुटकारा हो गया जिस क्षण समझ लिया कि खंबे को मैं पकड़े हूं अब पकड़ना हो तो पकड़ो ना पकड़ना हो तो ना पकड़ो बात खत्म हो गई दुनिया के इस मोह जलधि में किसके लिए उठू उभरू अब बिखर गई धीरज की पूंजी सुख सपने नीनाम हो गए शीसा बिका किंतु रत्न के मंसूबे नाकाम हो गए ऊपर की इस चमक दमक में किसके लिए दहू निखरूं अब हाट बाट की भीड़ छट गई मिला न कोई गाहक मेरा मैं अनचाहा खड़ा रह गया व्यर्थ गई सब मेहनत नाहक बीत गई सजधज की बेला किसके लिए बनूं समरू अब रात गया दोपहरी के संग आगे दिखती रीति संध्या कातर प्रेत खड़े आंसू के ज्योत हो गई जैसे वंध्या चला चली कि इस वेला में किसके लिए रहूं ठहरू अब तुम्हें अगर दिखाई पड़ने लगे ये जो तुम अब तक करते रहे हो व्यर्थ था रेस से तेल निचोड़ रहे थे झूठ को सच बनाने में लगे थे सपनों को यथार्थ माना था जिस दिन तुम्हें दिख जाएगा उसी दिन हाथ ढीले हो जाएंगे किसी और ने तुम्हें पकड़ा नहीं संसार ने तुम्हें पकड़ा नहीं तुमने ही संसार को पकड़ा है तो जल्दी का अर्थ ही यह होता है कि अभी तुमने देखा नहीं अभी दृष्टि पैदा नहीं हुई अब एक आदमी जहर की प्याली लिए बैठा है कहता है प्रभु कैसे इसको ना पीऊं कौन तुमको कहता है कि पियो पीना हो पी लो न पीना हो ना पियो मगर इस तरह की बातें तो ना करो कि हे प्रभु इसको कैसे न पीऊं अगर जहर दिख गया है तो कैसे पियोगे मैं पूछता हूं और अगर जहर नहीं दिखा है तो कैसे रुकोगे अगर अमृत दिख रहा है तो कहते रहें लाख दूसरे लोग की जहर है इससे कुछ भी ना होगा तुम्हें दिखना चाहिए बिखर गई धीरज की पूंजी सुख सपने नीनाम हो गए शीसा बिका किंतु रत्न के मंसूबे नाकाम हो गए ऊपर की इस चमक दमक में किसके लिए दहू निखरू अब दुनिया के इस मोह जलदी में किसके लिए उठू अब उभरू अब हाथ बाट की भीड़ छट गई मिला ना कोई मेरा गाहक मैं अनचाहा खड़ा रह गया व्यर्थ गई सब मेहनत नाहक बीत गई सजधज की बेला किसके लिए बनूं संभरू अब देखो खोल के आंख देखो जिसे तुम जीवन कहते हो बिल्कुल व्यर्थ है जिसे तुम जीवन कहते हो वहां जरा भी सच नहीं आंख भर के देखो छूटने छाटने की बातें ना करो पागलपन की बातें ना करो होश संभालो देखो गौर से जिसने गौर से देखा व्यर्थ से छूट जाता है और जिसने गौर से नहीं देखा और वैसी छाती पीटता रहा कि हे प्रभु कब छूटूंगा कब तक प्रतीक्षा वो छाती ही पीटता रहता तुम यही जन्मों जन्मों से कर रहे हो और अब कब तक करते रहोगे तुम मुझसे पूछते हो कब तक प्रतीक्षा मैं तुमसे पूछता हूं कब तक प्रतीक्षा आज इतना ही